मुद्रोसी विश्ववेचा विश्वचाजो एक अहिसी असी वागसी असी दोसी ऋत्य दो मामा संताप्तम अध्वनाम अध्वपते प्रमातिरा षस्ती में अस्मिन पथि देवयाने भूयात में कुछ तो ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया उसके पश्चात प्रार्थना की गई है गुण जो बताया गया समुद्र असी और कैसा समुद्र विश्ववेचा ईश्वर आप समुद्र हैं समुद्र की विशेषता क्या होती है क्यों कहते हैं इसको समुद्र पहला जो है ना शब्दार्थ वो देखिए शब्दों में मूल शब्द देखिए इसका सम तीन शब्द इसमें का मतलब हो गया सम्यक प्राय उठना उद्रवंती द्र का मतलब हो गया द्रवंती गति चलती उठंती आपो यस्मिन समुद्रवंती आपो यस्मिन स समुद्र यानी जल जिसके अंदर अच्छी प्रकार से उठते रहते हैं जिससे वो उसको समुद्र कहते हैं स्थल में जो वर्षा होती है उस वर्षा का कारण क्या है समुद्र है समुद्र से ही पानी उठ के फिर हर जगह जाता है और उसी से फिर वर्षा होती है तो सीधे सीधे जहां समुद्र है यद्यपि समुद्र के अंदर भी बहुत सारे प्राणियों का संरक्षण हो रहा है उससे बाहर जितने प्राणी हैं वो भी समुद्र के कारण जीवित हैं। पेड़ पौधे ये सारे के सारे क्या हैं? वर्षा के ही आश्रित होते हैं बारिश नहीं हो तो मर जाएंगे सभी ये तो पानी जो होता है उठ के समुद्र से ही आता है यहाँ पर इस कारण से उसको समुद्र कहते हैं पानी उठता रहता है वहां से और तरंगे भी चलती रहती है दूसरी बात ये भी कि समुद्र कभी शांत नहीं होता है उसमें लहरें चलती रहती है चलती रहती है तो उसको भी लेकर के कहा गया कि पानी उठता रहता है जिसमें लहरें उठती रहती है इस कारण से उसका नाम है समुद्र और दूसरा है कि वो विस्तृत होता है किसी तालाब का नाम समुद्र नहीं है कुएं का नाम समुद्र नहीं होता है समुद्र कोई भी समुद्र जो छोटा सा नहीं होता है बहुत विस्तृत होता है विशाल जलराशि होती है वो इस कारण से भी समुद्र उसको कहते हैं जो विस्तृत हो जलराशि तो पीछे आपने सुना होगा इन वस्तुओं के जितने भी नाम हैं वो नाम के जो सारे गुण घटते हैं वो कहाँ घटते हैं पहले ईश्वर में घटते हैं वो नाम इन पदार्थों में गौण रूप से घटते हैं पूरे पूरे नहीं घट पाते पूरी तरह से ईश्वर में ही घटते हैं इसलिए जितने भी नाम हैं लोक में सारे के सारे पहले क्या हैं ईश्वर के हैं बाद में फिर इन पदार्थों के नाम हैं चाहे वो पेड़ है पौधा है कुछ भी है वृक्ष वनस्पति या जितने भी नाम मिलते हैं सब ईश्वर के होते हैं पहले तो समुद्र भी एक नाम शब्द है ये तो समुद्र भी इसीलिए ईश्वर का नाम हो जाएगा तो अब ईश्वर को समझने के लिए इनके साथ क्या करेंगे संगति लगाएंगे वो संगति इनके गुणों के आधार पर लगेगी समुद्र के अंदर जैसे ये ये गुण आए कि पानी यहां से उठते रहते हैं और इनमें लहरों आदि का भी गति होती रहती है तो अब दोनों की दोनों स्थितियां एक समान तो नहीं मिलेगी ना ईश्वर में और ईश्वर से क्या उठेगा पानी तो उठेगा नहीं वहां और हर समय हलचल भी नहीं होगी वहां पर ये गुण वहाँ चाहिए उठना गुण चाहिए ईश्वर में बिना उठे तो नहीं होगा फिर सार्थक नहीं हुआ ना फिर समुद्रवंती इतना तो चाहिए यहां के लिए तो कह दिया ना समुद्र के लिए समुद्रप्रवंती आपो यशमिन पानी जिसमें उठते रहते हैं तो उठना क्रिया तो चाहिए ईश्वर में भी अब ये अलग बात है कौन उठेगा वहां अब क्या होगा वहां ये पूरा का पूरा संसार कहा से उठता है कहीं जाता है नहीं लेकिन उठता तो यही है न युवा तो इमानी भूतानी जायते ये न जाता जीवंती ये अविषम विशंति तद विजिज्ञा सस्व जिससे ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं उठते हैं प्रकट होते हैं प्रसिद्ध होते हैं और जिसके कारण फिर प्रकट होकर के जीवित रहते हैं और इसके कारण फिर उसी में विलीन भी हो जाते हैं तो उठना गिरना हो गया ना फिर अब तो उसी में हो कह लो या उसी से कह लो समुद्र से क्या होता है पानी समुद्री उठता है या समुद्र से पानी उठता है मैं तो नहीं उठता है ना समुद्र में उठती है लेकिन वो उठना जब होगा पानी छोड़ के जाएगा तो तो से ही हो जाएगा ना फिर तो उसमें क्या होता है ना जो उदाहरण या तुलना दृष्टांत जो लिया जाता है पूरा पूरा नहीं लिया जाता है कुछ मिलता हुआ सा होगा नहीं तो वही हो जाएगा वो तो पूरा पूरा मिलाएंगे तो तो फिर दृष्टांत देने की आवश्यकता क्या है वो तो वही हो गया तो मिलती जुलती सी बात रहेगी तो आ, समुद्र में भी उठते हैं जल और ईश्वर में भी ये प्राणी उठते हैं सब जितना संसार है ये सारा का सारा क्या होता है ईश्वर में उठते हैं ये हर समय मरते रहते हैं जीते रहते हैं उत्पन्न होते रहते हैं नष्ट होते रहते हैं सारा कुछ होता है ना और आपा का मतलब होता है जो व्यापक होता है तो ये सारा का सारा संसार जो होता है कहाँ ईश्वर में ही व्यापक हो पाता है और कहाँ होगा प्रकृति हर समय व्यापक रहती है वो ईश्वर के अंदर ही व्यापक है तो अब जिसमें कोई बड़ा एक व्यापक है उससे वो जिसमें है उससे भी तो वो व्यापक होना चाहिए ना बहुत बड़ा सामान जिस बक्से में रख रहे हैं तो बक्सा तो कम से कम सामान से बड़ा ही होगा ना छोटा तो नहीं होगा तो इतना बड़ा विश्व जो है फैला हुआ वो ईश्वर के अंदर है तो ईश्वर तो इससे अधिक फैला हुआ होना ही चाहिए तो ईश्वर का जो फैलाव है समुद्र की तरह है मतलब समुद्र की तरह कहने का मतलब हमको जो फैलाव समझ में आता है समुद्र में समुद्र को देख करके हमको लगता है ना कि पता नहीं कहाँ तक है यहां देखते हैं तब तो सीमा दिख जाती है वहां तक है उससे आगे नहीं है लेकिन समुद्र में जब खड़ा होकर देखते हैं किनारे पर तो उसकी सीमा नहीं आती दिखाई देती है तो वो जो नहीं दिखना है वही उसका विस्तार है तो उस विस्तार को देख करके जो बुद्धि बनती है वो बुद्धि लगानी है ईश्वर के साथ के विस्तार देखते समय जैसी हमको अनुभूति होती जैसा हमको लगता है वो लगने का जो आश्रय है वो ईश्वर के अंदर है ऐसे ही वो विशाल है इतना बड़ा है वो कि वो उसमें हमको भी नहीं पता चलेगा कहाँ तक ये विशालता है यही उसका विश्ववेच है फैला हुआ है पूरी तरह से सारा का सारा जी विस्तार उसके अंदर है तो समुद्र होते हुए आप क्या हैं? विस्तृत रूप में हैं या अत्यंत फैले हुए हैं आप बाकी इसके साथ अन्य चीजें भी जोड़ सकते हैं अब अपनी ओर से भी आप समुद्र हैं तो विशाल है अब इसके साथ वो हो जाता है कि हम अपने को जोड़ देंगे तो अब हम भी समुद्र बनेंगे हम भी विशाल होंगे तो अब अपना समुद्रपन क्या हो सकता है अपनी विशालता क्या हो सकती है कैसे होंगे अब हाँ अभी तो हम क्या है ना छोटी छोटी चीजों से जुड़े हुए हैं इतना सा है किसी का इतना सा किसी का है कोई किसी का इतना परिवार है कोई इस इतना, इतना मकबूमी मक है किसी के पास इतना पैसा है किसी का देश इतना छोटा सा है हर कहीं न कहीं हम अभी चिपके हुए हैं। वो जो चिपका हुआ अपन है वो से हटना है हम तो अपने आप में स्वरूप से तो जितने छोटे हैं, उतने ही रह जाएंगे ईश्वर की तरह विशाल तो हो नहीं पाएंगे न पृथ्वी जित संसार जितना भी नहीं हो पाएंगे तो उसमें कोई अंतर तो नहीं आना है आना है केवल अनुभूति में बुद्धि में अंतर आना है ज्ञान में है तो अभी हमारे बुद्धि के अंदर जो संकीर्णता है केवल काम क्रोध आदि के कारण जो भी है भौतिक सुखों के प्रति राग होने के कारण इन वस्तुओं से हमारा लगाव रहता है इनको नहीं छोड़ सकते मन से तो यही जो एक देशी है वस्तुएं हैं पदार्थ उस एक बुद्धि को हटा लेना प्रकृति से बुद्धि हटेगी और ईश्वर में जुड़ेगी मूल चीज यही होगा प्रकृति से जब तक जुड़े रहेंगे बुद्धि क्षुद्र रहेगी सीमित ही बने रहेगी क्योंकि आश्रय इसका एक देशी है सीमित है क्षुद्र है और ईश्वर इसका आश्रय विशाल है तो इसी से अपनी बुद्धि को ही केवल हटाना है यही विशालता होगी परिणाम स्वरूप फिर दिखने लगेंगे कि हर कोई वो कहा है ना कि आत्मना सर्व भूतेशु हाँ यानी सभी के सभी फिर अपने हो जाते हैं तो वो अपना होने का मतलब यही होता है कि जो एक से हम अपने को बांधे गए थे उस एक जगह से काट दिया क्योंकि एक ही जगह ही तो बंधा रहेगा ना कोई एक देसी बंधेगा तो कहा बंधेगा उस एक जगह से एक बंधन कट गया तो बाकी सारे से तो कटे ही रहते हैं पूरे संसार से हम थोड़े जुड़े रहते हैं मुख्यतः एक जगह से ही जुड़ते हैं पिता से पहले जुड़ते हैं फिर माता से जुड़ते हैं फिर घर से जुड़ते हैं उसके बाद आप उनसे संबंध जितना है उतने से जुड़ेंगे उस एक से कट गया तो सभी से कटे हुए हैं एक स्थान कहीं भी बना लेते हैं तो जुड़ गए और उसको नहीं बनाएंगे तो कहीं नहीं अपना स्थान कहाँ होता है कहीं नहीं होता है आदमी घर से निकलने के बाद पूरा संसार भले इतना बड़ा अहमदाबाद है आप चले जाएं तो किसको कहेंगे ये मेरा घर है हजारों लाखों घर वहां पर हैं लेकिन आप सड़क पर खड़े मिलेंगे कुछ नहीं लगेगा कि कौन मेरा है तो इतना होने पर भी आदमी कहीं कहीं हर जगह नहीं जुड़ा रहता है एक ही जगह किसी से सीमित रहता है तो उस एक सीमित को सीमा संबंध को काट देने से फिर वो अनंतता या विशालता आ जाती है तो अब हम ईश्वर के जब गुणों का वर्णन करेंगे उस समय हम ऐसा कहेंगे मैं भी विशाल हो जाऊंगा तो वो विशालता यदि अपने अंदर आती तो हम समुद्र हो गए इस तरह उसके बाद कहा अजो असी एक पात अज का मतलब होता है अजन्मा कभी भी आप जन्म का मतलब होता है आत्मा के साथ प्रकृति प्राकृतिक शरीर का जुड़ना जिस रूप में हम हैं अपने स्वरूप में उस रूप में हम में प्रकट होने की क्षमता नहीं है यानी कोई अनुभूति नहीं कर सकते अपने बल के आश्रय पर कोई चेष्टा कुछ भी नहीं कर सकते तो इस स्थिति में हमको किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है ये तो प्रकृति का सहारा लें या फिर ईश्वर का सहारा लें दो में से किसी एक को लेना होता है इस कारण से हमको शरीर से जुड़ना पड़ता है तो ये शरीर का जुड़ना ही जन्म है अपने स्वरूप में स्वरूप में हम सब क्या हैं आत्मा हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाते हैं जीव हो जाते हैं जीव कहाँ से बनते हैं पढ़ लिया आपने तो अभी नहीं आया पूरा उसमें आएगा कि जब से इसके साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध होता है उसके बाद आत्मा का नाम जीव हो जाता है इससे पहले ये आत्मा होता है इसका नाम लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध होते ही इसी का नाम जीव हो जाता है, इसमें ये है कि शरीर, एक जाता ना नहीं वही यहाँ में दूसरी बात कह रहा हूं उस जीव कहा है लेकिन जीव भी कौन होता है आत्मा ही होता है ना तो आत्मा ही जीव कब बनता है सूक्ष्म शरीर से जब जुड़ा उसके बाद इसका नाम हो गया जीव और स्थूल से जब जुड़ा तो ये इसका नाम प्राणी हो गया यहां से प्राण इसका चलने लगता है सूक्ष्म शरीर में प्राण नहीं चलता है स्थूल शरीर में आने के बाद प्राण चलने लगता है इस कारण से अब इसका नाम प्राणी हो गया मनुष्य आदि जो भी हो गया शरीर की के कारण वही आत्मा मनुष्य कहलाने लग जाती है लेकिन सूक्ष्म शरीर में केवल जीव मात्र होता है सूक्ष्म शरीर भी हट जाओ तो केवल आत्मा है तो ऐसे ऐसे क्या होता है अपना तो ये आवश्यक है कि शरीर के साथ जुड़ना है तो जुड़ने के कारण वही हमारा जन्म है तो अब उसमें इतने देखना है कि जुड़ने का जो भी होता है हर समय जो दो चीज जुड़ती है जुड़ करके भी दोनों रहती है चीज एक नहीं हो जाती है दो चीज जुड़ करके एक होना क्या होता है वस्तु तो स्वरूप में एक नहीं होती है लेकिन दूसरे के लिए वो एक हो जाती है दो चीज अब जुड़ गई ना जैसे दो उंगली तो आपस में अभी भी दो ही उंगली है ना पर यह हमारी आंख के कारण ये एक दिखती है पहले बीच में आँख घुस गई थी जा रही थी आँख की किरण तो अब ये दोनों अलग अलग दिख रहे थे अब वो किरण को जगह जन नहीं रही जाने की तो इस कारण से अब वो दो नहीं दिख रहे हैं तो ये एक दिखने के कारण हमारी आँख है ना कि ये है ये तो अभी भी पहले भी दो थे अभी भी दो ही हैं बस पहले जगह थी इसके बीच में अब जगह नहीं है तो हमको एक लगने लग गई है तो ये एक दिखना क्या हमारे आँख के, के कारण है वस्तु रूप में वस्तु वही है ऐसे जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हजारों लाखों अवयवों से अणुओं से परमाणुओं से बने हैं लेकिन उनके बीच में जो जगह है वो हमको पकड़ में नहीं आती इसलिए हमको सब एक हो जाते हैं दिखते हैं वही जब जगह निकल जाएगी तो अनेक दिखने लग जाएंगे ये हमारे दिखने के ऊपर है स्वरूप से तो वही क्या वही है तो ऐसे हम आत्मा भी अपने स्वरूप से तो अलग ही हैं जुड़ जाएंगे शरीर से तो भी अलग ही हैं हम वो नहीं है, लेकिन चूंकि अनुभूति नहीं होती है पकड़ में अलग से नहीं आती है इसलिए हमको लगता है हम एक ही हैं शरीर संबंधी जो बुद्धि है और आत्मा संबंधी इन दोनों में भेद नहीं कर पाते हैं अनुभूति नहीं कर पाते हैं इससे हमको लगता है हम एक ही हैं लेकिन इसी को बहुत सूक्ष्म विचारते विचारते सूक्ष्म बुद्धि जिस दिन हो जाएगी तो दोनों के गुण अलग अलग दिख जाएंगे दोनों गुण दिखने से फिर दोनों लगेंगे कि ये अलग हैं। तो एकत्व का जो लग रहा है वो केवल बुद्धि है। स्वरूप से ऐसा नहीं होता है वो क्यों हुआ? क्योंकि जो दोनों के बीच में अवकाश था ना वो अवकाश नहीं रहा भी बुद्धि में दोनों तो अलग है अब हाँ, एक अब अंदर बुद्धि हो चली गई है इससे संबंधित जहां पर ऐसी बुद्धि आपकी नहीं है वहां नहीं प्रतीत होगा कि ये अलग अलग हैं तो ऐसी आत्मा आदि से संबंधित बुद्धि अभी नहीं बनी कुछ अंतर भी होता है जैसे कि दो चीज को जब जोड़ देते हैं यानी गेहूं का एक ढेर है तो उस ढेर में से तो एक गेहूं कहीं से भी उठा सकते है ना लेकिन अब उसको क्या करेंगे वो लड्डू बना दिया उसी का घोल घाल करके तो अब एक नहीं उठेगा ना उसमें से पूरा का पूरा एक उठाएंगे तो सारा उठेगा तो ढेर है और एक अभी अभी बोलते हैं उसको दोनों में अंतर भी होता है कहीं जोड़ ऐसा होता है वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है और कहीं ऐसा जोड़ होता है जो एक दूसरे को छोड़ देते हैं साथ रहते हुए भी तो दो तरह के संयोग होते हैं संबंध होते हैं ये अभी योग दर्शन में आएगा तीसरे पाद में ही आपको एक ऐसा भी अभी होता है जो आपस में एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं तो उसका नाम तो फिर पदार्थ है वो एक कहलाता है उसी कारण हमारी बुद्धि एकत्र बुद्धि बनती है वो आपस के गुण ऐसे हैं जो जुड़ जाते हैं एक दूसरे से फिर भी स्वरूप से नहीं जुड़ते हैं वो निमित्त से जुड़ते हैं जैसे चुंबक है ना आकर्षण से दोनों एक जगह तो हो जाते हैं जुड़ जाते हैं साथ में फिर भी रहते अलग हैं लेकिन परिणाम देंगे एक मिलकर के तो ऐसा जो संयोग होता है वो सभी मिलकर एक परिणाम देने लग गया तो वहां से हमारी बुद्धि उसको एक कहती है यानी एक परिणाम कर कारण वो वस्तु एक है अलग अलग परिणाम आ रहा है तो वो वस्तु अलग है तो एक होना और अनेक होने के कारण परिणाम होता है हेतु परिणाम परिणाम पद में सूत्र याद है योगदर्शन का उसमें आएगा ये सूत्र परिणाम वस्तु तत्व यानी एक एक परिणाम देने से ये एक एक वस्तु है ये पूरे मिलकर के एक परिणाम दे रहा है इसलिए पूरे को कहेंगे ये माइक है इसको डेव कहेंगे ये पूरे मिलकर के एक परिणाम देता है ये पुस्तक अलग अलग हैं इसको लेकिन आप पूरे मिलकर के एक दे रहा है ये उठा सकते हर चीजों को इस कारण से अलग नहीं करेगी सोचने का ढंग अलग होगा पृष्ठ को मान के करेंगे तो अलग अलग दिखेगी पुस्तक लेकिन इसका परिणाम को लेकर के अगर चलेंगे तो फिर अलग अलग नहीं देख पाएंगे तो इसलिए इन वस्तुओं में भी परिणाम भेद भी करने होंगे अलग अलग देखने के लिए परिणाम भेद करते हैं तो एक होते हुए भी अलग दिख जाएगी और उन्हीं को मिला दो परिणाम को एक कर दो कई परिणाम आते हुए भी एक परिणाम बना दिया तो फिर अलग होते हुए भी वो एक हो जाएगी तो बुद्धि एक विषय को एक बार में पकड़ती है तो कई को मिलाकर के भी एक बुद्धि बना सकते हैं और एक में जो है कई भेद करके भी एक को अनेक कर सकते हैं तो ये बुद्धि की दृष्टि से ऐसा होता है जीवात्मा और शरीर अलग अलग है इनका आप दो बुद्धि करेंगे एक बुद्धि से आप जीवात्मा के एक गुण समुदाय मात्र हो गया और शरीर के गुणों का एक समुदाय कर देंगे दोनों के अलग अलग है गुण दोनों के समुदायों में बुद्धि से भेद कर देते हैं तो दोनों अलग अलग दिखेंगे फिर ये हाँ लेकिन जैसे चलना फिरना है ये एक परिणाम है ऐसे करके देखेंगे तो दोनों मिल ही चलते फिरते हैं ना ये तो अकेले अकेले तो नहीं चलना होता है तो यहाँ गति को लेकर के बोलना चलना ये जो क्रियाएँ हैं ये संबद्ध है दोनों इसको विचार के कर चलेंगे तो नहीं होगा भेद भेद करने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा पहले अलग अलग से विचार करेंगे केवल इच्छा को ले लेंगे केवल रूप को ले लेंगे अब इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो नहीं मिलेंगे ये तो दोनों के जो अलग अलग गुण हैं गुणों के करेंगे तुलना अलग अलग तो एकत्र तो नहीं दिखेगा। और परिणाम मिला कर के करेंगे धोनी स्व शब्द का करते हैं शब्द केवल देख रहे हैं किसी से तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों के मिलने से ही शब्द उच्चारण होते हैं गति शब्द दोनों के मिलने से ही होते हैं हाथ पैर जो काम करते हैं ये दोनों मिलके ही करते हैं अकेले अकेले नहीं कर सकते ये तो ये सब हेतु नहीं बनेगा कभी भी एक दोनों को भेद सिद्ध करना है ना विवेक के लिए ये हेतु नहीं बनेंगे लेकिन व्यवहार के लिए बिना इसके नहीं काम चलेगा व्यवहार करते समय अगर दोनों को अलग अलग देखने लगे तो जहीं के तहीं खड़े रह जाएंगे फिर कोई वस्तु भी भूल जाएंगे सब कोई काम नहीं होगा फिर तो व्यवहार के लिए तो क्या होता है फिर दोनों को जोड़ना पड़ता है तब तो व्यवहार सिद्ध होता है विवेक करने के लिए फिर दोनों को अलग कर देते हैं तो अब ये दोनों अलग अलग सिद्ध हो जाते हैं दोनों काम करने पड़ते हैं और बुद्धि से दोनों हम कर सकते हैं अभ्यास हो जाने के बाद दोनों काम हो जाते हैं आरम्भ में कठिनाई होती है इसलिए अभ्यास करने का होता है पहले शब्द ज्ञान से अनुमान से जान लेंगे इन चीजों को धीरे धीरे उसको अभ्यास करते रहेंगे इस तरह से तो बुद्धि दोनों तरह की बन जाती है एक ही लड्डू को एक भी देख सकते हैं और अनेक भी देख सकते हैं एक चादर है इसको एक चादर भी देख सकते हैं अलग अलग धागे के रूप में भी दोनों बुद्धि बन जाती है तो शरीर आदि में सभी पदार्थों में ऐसा होता है लेकिन उसमें अभ्यास करने से होगा धीरे धीरे होता है तो यहाँ पर कहा गया ईश्वर को अज तो आज कहने का मतलब जैसे ही हम आज बोलते हैं हमको क्या करना है शरीर से नहीं जोड़ना है संबंध ईश्वर के साथ कभी भी शरीर जैसी वस्तु का संबंध नहीं होने देना है बुद्धि से। आप बिना शरीर के हैं, अब ये बुद्धि में अपने आप देखो विचार करके कि कैसे वो वस्तु हो सकती है जिसका कि शरीर से संबंध नहीं है लेकिन काम सारे शरीर वाले होते हैं हमारा जो काम होता है ना वो सोचना है बोलना है कुछ भी करना है लेना देना वो सब शरीर से होता है जुड़ करके लेकिन यही के यही काम ईश्वर से बिना इसके होते बोलना भी ईश्वर से होगा लेकिन शरीर से संबंध हो के नहीं यानी उच्चारण क्रिया सीधे सीधे ध्वनि ईश्वर में नहीं उत्पन्न होगा लेकिन जितनी ध्वनिया उत्पन्न होगी ना वो ईश्वर के कारण होगी हमारी भी ध्वनिया जो उत्पन्न हो रही है तो उसको ईश्वर ने किया ना ऐसा तब जा करके ध्वनि क्योंकि हम ध्वनि नहीं उत्पन्न कर सकते हमको नहीं पता है कहाँ से कंठ क्या करते हैं जीव कैसे सटाते हैं क्या बोलने के लिए ये सारी की सारी व्यवस्था ईश्वर ने की है तो उसको पता होगा ना कैसे चेष्टाएँ करें उसके लिए ऐसे उच्चारण जब कराता है वेद का शुरू में आरम्भ में तो मंत्र के हमें ध्वनि भी तो उनको सुनने होंगे ऐसे कैसे पता लगेगा तो वो ध्वनि ईश्वर के द्वारा ही तो कराई गई ना ध्वनि उत्पन्न शरीर में हुआ लेकिन चेष्टा उसके लिए ईश्वर के द्वारा की गई है तो काम सारे ईश्वर के द्वारा होते हैं लेकिन बिना इन साधनों के तो अब यहां भी अपने में देखिए जैसे कुछ शब्द बोलना हो तो उच्चारण करने से पहले वो शब्द हम बोल लेते हैं मन में उच्चारण पूरा हो जाता है उस मन में देखिये कि अभी हमने कोई चेष्टा नहीं की है केवल प्रयत्न और ज्ञान काम करता है वहां किसी भी आ, आ गया तो आते ही क्या होगा एकदम ज्ञान हो गया आपको और कौन है कैसा है नाम आदि भी याद हो जाएगा अगर परिचित है तो।, तो अब इतना जल्दी भीतर काम हो गया लेकिन कोई हलचल सी कुछ तो नहीं हुआ ना काम तो वहां हो गया और सारा का सारा ज्ञान आत्मा में हो गया वो और आत्मा में कोई भी कार्य नहीं आया कुछ भी नहीं आया है लेकिन काम सारे हो गए तो ठीक इसी तरह से ईश्वर में सब हो जाते हैं एकदम सारे काम हो जाते हैं जो कुछ भी होता है और वो हर जगह व्यापक होने के कारण उसको गति की अपेक्षा नहीं होती है ठीक वही चेष्टा उत्पन्न करता है वो और व्यापक होने के कारण उसका ज्ञान भी एक जगह जो उत्पन्न हुआ वो सभी में होगा पूरे में होगा आत्मा होने के कारण है वो तो एक जगह यहाँ जो ज्ञान हो रहा है उसके सारे देशों में वही ज्ञान होगा तो ज्ञान समान होने के कारण फिर प्रयत्न करने के लिए सर्वत्र विद्यमान होने से वो उस ज्ञान के आधार पर प्रयत्न भी कर देगा इसीलिए उसको साधनों की अपेक्षा नहीं पड़ती है अपने को नहीं होता है हम दूसरी जगह पहुंच ज्ञान तो हो जाता है हमको एक ही आत्मा में पूरे शरीर का भी ज्ञान हो जाता है ना तो ज्ञान तो देतर संबंधी हो जाएगा लेकिन क्रिया नहीं कर सकते क्योंकि अपना पहुंच नहीं है वहां और ईश्वर में ऐसी ज्ञान जैसे अपने को होता है ऐसी ईश्वर को भी होता है उसमें कोई अंतर नहीं है चेष्टा से अंतर होगा हम भी मन को प्रेरित करने के लिए आत्मा में चेष्टा जैसे करते हैं ठीक वैसी की वैसी चेष्टा ईश्वर के द्वारा होती है कोई इस इनमें कोई भेद नहीं है पड़ेगा ज्ञान चाहे कितने ज्ञान का आपस में विरोध नहीं होता है वो कुछ नहीं हो हो पाएगा उससे हो जाता है तो ठीक वैसे नहीं हो पाता है लेकिन मान लो होता भी है यानी कि कुछ तो मोटे रूप में तो फिर भी हो जाता है ना क्षण में तो एक का ही होता है हाँ लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा करके देखे और उसको बढ़ाए तो कई ज्ञान एक साथ हो जाता है ना देख रहे हैं तो सुन भी लेते हैं जैसा भी होता है तो लेकिन इससे कोई विरोध नहीं पड़ता है ना ज्ञान का एक ज्ञान है एक अज्ञान है अगर दोनों एक साथ होते हैं तो विरोध हो जाएगा विरोध जो जो जो नहीं होगा पुकड़ने के लिए उसको ग्रहण करने के लिए इसमें कुछ नहीं होगा यानी कि जो विरोधी वस्तु होते हैं हर समय संघर्ष वही होता है जैसे रूप है ना रस है तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं होता है एक मिठाई है मीठा है ये और उसमें कोई भी रंग डाल दो अब तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा लेकिन रस और रस में भेद करेंगे तो अंतर पड़ जाएगा मीठे के साथ नमक डालो अब उसमें अब वो दोनों फिर विचित्रता उत्पन्न कर देंगे रस रस को मारता है विरोध करता है लेकिन रंग में रंग दूसरा डालेंगे अब वो उसको दबाएगा आपस में जो सजातीय होते हैं ना ये एक दूसरे को दबाते हैं कुछ नहीं करते हैं कम अधिक जो करना होता है वो अपनों से ही होता है इसलिए मरना जीना भी अपने वालों से ही होता है बाहर वाले किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है दोनों का अस्तित्व बराबर होता है इसलिए एक दूसरे का कुछ नहीं करेंगे अपने वाले से ही ऊंचा नीचा होता है छोटा बड़ा जो होंगे आपस में जान से ही छोटा होगा जान से बड़ा होगा बल वाला बल वाले से छोटा होगा बल वाले से बड़ा होगा <northwest moisturizer �place> रूप वाला छोटा बड़ा रूप वाले से होगा बिना रूप वाले से नहीं होगा एक बहुत सुंदर व्यक्ति और एक मोटा व्यक्ति है उसकी तुलना नहीं होगी मोटे वाले की मोटे वाले से होगी रूप वाले की रूप से होगी गंध वाले की गंध से होगी तो ये एक दूसरे को दबाते हैं तो यहाँ पर भी होगा जान से जान का कुछ नहीं होगा यहाँ जान विरोधी जो आ जाता है वो जान वहां संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती है जैसे रूप रस में आदि में संघर्ष नहीं होता रूप रूप में हो जाता है ऐसे जान जान में नहीं होता है संघर्ष जान ज्ञान में तो हो जाता है जान जितनी का, कितनी हो जाएंगी ईश्वर को होता है ना सारा उसको कोई अंतर नहीं आता है अपने को भी नहीं आएगा लेकिन अपने को होगा नहीं जाने जाने होगा तो अंतर निर्णय में आता है यानी और अंतर कुछ नहीं आता है स्वरूप से अंतर कुछ नहीं आता है केवल इसको पकड़ो कि इसको पकड़ू इसके अनुसार काम करूं या इसके अनुसार काम करूं, उसमें समय लग जाता है और काम एक से होगा एक बार में तो लेकिन दोनों साथ रहते हैं एक को पटक छोड़ना पड़ता है एक को पकड़ना पड़ता है तो वो समय लग जाता है उसी को संघर्ष कहते हैं केवल निर्णय का अंतर होता है और कुछ नहीं होता उसमें भी तो होना क्या है ईश्वर अजन्मा है यानी उसका किसी भी शरीर के साथ संबंध नहीं है ये वहां देखना है अपने को और एक पात ईश्वर के अंदर जितनी एक देशी सारी की सारी वस्तुएं उसके अंदर है इस कारण से कहा आप अज हैं और एक पात हैं फिर असी रसी बुद्धनियह अस, अहि रसी बुधनियंप को भी कहते हैं यहां अही का मतलब है ही गतो जिसमें कोई हानि नहीं होती जिसे कोई चीज निकलती नहीं है घटती नहीं है किसी चीज की कमी नहीं होती है उसको कहते हैं अही तो ईश्वर से भी कभी चीज की कमी नहीं होती है अपने अंदर भी स्वरूप से कोई कमी नहीं होती है लेकिन बुद्धि में कमी होती है अनुभूतियों में यानी दुख हमारे बढ़ते हैं सुख हमारे घटते बढ़ते हैं दुख भी घटते बढ़ते हैं और ये हमारे लिए अंतिम चीज है सुख दुख तो इस सुख दुख में हमको कमी अधिक होती रहती है ऐसी बुद्धि में जान में भी कभी अधिक जान होता है, कम होता है लेकिन ईश्वर के अंदर ऐसा नहीं होता है उसके सुख दुख की ऐसी स्थितियां नहीं होती है उसके अंदर जितना सुख है वो सदा एक रस रहेगा ईश्वर के सुख में कभी अंतर नहीं होता है ज्ञान में नैमितिक में अंतर हो जाएगा स्वाविक ज्ञान में अंतर नहीं होता है ईश्वर को नैमितिक में हो जाएगा लेकिन आनंद में नहीं होता है उसका अंतर मतलब आपका नाम पहले नहीं था ना ये और अब नाम ये हो गया तो पहले जब नाम नहीं था तो ईश्वर को पता नहीं होगा नहीं होगा कैसे होगा जीवात्मा का तो होगा नहीं नाम का तो नहीं होगा ना लेकिन अब तो पता होगा तो ये जान बढ़ गया ना उसका नैमितिक तो इस तरह के ये जान तो घटते बढ़ते रहेंगे इसकी कोई मतलब नहीं होता है पर जो स्वरूप से जान होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है अपने वाला वो भी घटता बढ़ता है जहां से आरंभ होता है हमारा ज्ञान पूरा खाली हो जाता है एक बार मर जाते हैं या प्योश हो जाते हैं तो कोई ज्ञान नहीं होता है कैसा भी नहीं होता है ईश्वर में ऐसी स्थितियाँ नहीं आएगी कभी भी तो उसमें किसी तरह की हानि नहीं होती है और आनंद की तो कभी नहीं होती है हमारा आनंद तो कभी सूख जाता है बहुत दुखी हो जाते हैं ईश्वर में ये स्थितियाँ नहीं आती इस कारण से क्या है अही आप में किसी भी तरह की हानि नहीं होती है इसलिए आप अही हैं तो अपने को भी अब इसी तरह से बनाने का प्रयास करना चाहिए हम भी अगर नित्य का आश्रय ले लेते हैं अनित्य के आश्रय पर अगर पूरे तरह से टिके हुए हैं तो डगमगाते रहेंगे जैसे पानी पर कोई भी बड़ी से बड़ी नाव है या जहाज़ है वो चुपचाप नहीं रह सकता बिना हिले डुले नहीं रह सकता है ना कितना ही बड़ा जहाज हो फिर भी वो हिलेगा डुलेगा क्योंकि उसका धरातल ही ऐसा है कोई ठोस नहीं है वो तो काँपना ही काँपना है पर धरती पर वाला नहीं कॉँपेगा तो ऐसे ही अगर हमारा आश्रय प्रकृति है लोक है तो कंपन होगा मतलब इसमें टिक नहीं सकते स्थिर नहीं हो सकते क्योंकि इसका आश्रय टिकाऊ नहीं है ये अपने आप बदलता ही रहता है चाहे कुछ भी करो इसका तो इसके आश्रय से जब तक चल रहे हैं तब तक डगमगाते रहेंगे लेकिन नित्य के आश्रय से ले, ले पकड़ लेते हैं तो डगमगाना बंद होगा तो वो भी अपनेपन में अपन आएगा इस तरह से फिर बुधन है बुधन कहते हैं आकाश को भी तो इस तरह से और कोई चीज इससे ढक दी जाती है उसका नाम है तो एक तो हानि रहित आपको और सभी को आच्छादित करने वाले हो ऊपर से नीचे से सब जगह होने से बुद्धन्य है वाघ असी इंद्रम असी वाघ अर्थात वाणी हो आप वाणी के उच्चारण करने वाले हो कराने वाले हो स्वयं ईश्वर के द्वारा वाणी का उच्चारण नहीं होता है अपने आप में क्योंकि शब्द गुण प्रकृति का है तो ईश्वर से सीधे कोई भी शब्द नहीं उठेगा लेकिन प्रकृति से जो शब्द उठेगा बिना ईश्वर की प्रेरणा के नहीं उठेगा शब्द हर समय संघर्ष होने के बाद टक्कर के बाद ही उठता है अपने आप कभी भी शब्द नहीं उठता है इस कारण से उसमें कोई, ने कोई, ने कोई ने ने ने न कोई चेष्टा चाहिए संघर्ष के लिए स्थिति बनानी चाहिए तो बनाने के बाद ही लेकिन वो बनाने वाला जो होता है मूल कारण ईश्वर होने से वो वाणी है दूसरी बात उसका अर्थ ज्ञान भी ले सकते हैं यहाँ इन्होंने स्वामी जी ने लिया है शास्त्र के उपदेशक अनंत विद्या स्वरूप यानी वाणी माने यहाँ ज्ञान लिया हुआ है ध्वनि शब्द वाला नहीं लिया हुआ है तो सारे जान को उपदेश करने वाले हाफी हैं और सारे ऐश्वरी ईश्वर के अधीन होते हैं ऐश्वरी का मतलब स्वामित्वपन किसी भी चीज के ऊपर हम अपना जो प्रभुत्व कर लेते हैं उसको दबा लेते हैं या अपने अधीन चला लेते हैं इसका नाम ऐश्वरी है अपने से नीचे करना किसी चीज को तो ईश्वर के अंदर ये क्षमता है कोई भी उससे ऊपर नहीं उठ सकता हर किसी को वो नियंत्रण में रखता है व्यवस्था में रखता है इस कारण से क्या है सारे के सारे ऐश्वर्य ईश्वर के अंदर हैं, इसलिए वो इंद्र है और इंद्र हो इंद्रम असी दो, दो कहते हैं बाहु को भूजा को भूजा का मतलब होता है जिससे लेना देना होता है यानी हर काम को करने वाले आप होते हैं लेना देना सीधा सीधा यहाँ दुकानदारी की तरह तो नहीं होता है ईश्वर इस में इसी वस्तु को भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँचाना यही उसका लेना देना है और ये उसके स्वरूप से होता है हाथ से उठा करके तो नहीं होगा व्यापक होने के कारण वही उसकी शक्ति केवल काम करेगी संकल्प से जिसको जान से चाहेगा उठाना जहाँ डालना वहाँ से वहाँ चला जाएगा चुम्बक की तरह उसमें काम करेगा एक सामर्थ्यमान है तो इस तरह से आप क्या हैं दो यानी है लेने देने वाले हैं सुख देते हैं या दुख देते हैं इस प्रकार से आप दो हैं अर्थात अथवा द्वार द्वार दो द्वार भी कहते हैं द्वार का मतलब होता है माध्यम सीधा अर्थ इसका घर के अंदर जिसके माध्यम से जाते हैं या जिसके माध्यम से निकलते हैं द्वारा शब्द भी प्रयोग करते हैं ना द्वारा का मतलब से उसके द्वारा उससे यानी माध्यम तो आप क्या हैं फिर यहाँ पर ईश्वर को भी माध्यम कहा है आप द्वार है अर्थात मोक्ष के द्वार है आप ईश्वर मोक्ष में हम ईश्वर के ही माध्यम से जा सकते हैं इस और अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं है अद्वितीय मार्ग है ईश्वर ऋत से द्वारो मामा संताप्तम आपरित के सत्य के यथार्थ के जितने भी आदर्श है इन सभी के मार्ग द्वार आप ही हैं और इसलिए आप हमको संतप्त मत करो यानी हम सरल मार्ग से धर्म के मार्ग से यदि चलते हैं तो दुख उठाना नहीं होगा ईश्वर की ओर से लोग की ओर से तो होगा ही यहां अच्छा करो या बुरा करो यहां तो सब चलता रहता है ईश्वर की ओर से केवल बुरा नहीं होगा तो आप हमें संतप्त न करें यानी आपकी दृष्टि में हम दुख पाने योग्य नहीं बने आप मार्ग हैं और मार्ग के स्वामी हैं यानी किस रास्ते पर चलना चाहिए क्या काम हमको करना चाहिए ये ईश्वर के द्वारा विहित है और विहित होने से वो अधोपति हैं तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए प्रमा तिर आप हमको तिर पार लगाओ या तारण करो आगे बढ़ाने वाले हो एक होता है तिरह नीचे गिरा देना तो आप हमें संतप्त नहीं कीजिए दुखी मत करिए स्वस्ति में पति देवयाने इस देवयान पथ में कि को प्राप्त होने वाले उत्तम गुणों के प्राप्ति वाले मार्ग में हमारा कल्याण होबे अच्छे कार्यों को उत्तम कार्यों को हम दिन रात करते रहने के लिए पुरुषार्थ करते रहे तो ये इस प्रकार से ईश्वर से प्राप्त